आत्मा ब्रह्म है ऐसा उपदेश ब्रह्म जिज्ञासु को किया लेकर के द्वितीय खंड मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र उसमें से कुछ ब्राह्मण वाक्य कुछ मंत्र हैं और इन प्रथम मंत्र से शिष्य का प्रश्न ब्रह्म विषय को और द्वितीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक सात मंत्रों से बताया गया कि तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म तुम ही हो आत्मा ही ब्रह्म है ये सुनकर के जो सर्वथा निर्दोष चित्त वाला है सुमेधा है उसे तो ब्रह्म का अनिदनतया अहंतया बोध हो जाएगा लेकिन किसी किसी को ब्रह्म हो सकता है कि ब्रह्म को जानने वाला मैं हू ब्रह्म घटादि के तरह मेरे से जाना जा रहा है ऐसा यदि ब्रह्म ज्ञान है तो वह ब्रह्म ज्ञान जिसे हो रहा है उसे अभी सम्यक ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का विचार आवश्यक है तो प्रकृत आचार्य अपने पास आए हुए जिज्ञासु शिष्य कहीं अपने को ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म को अपना ज्ञे समझ करके मैं ब्रह्म को जानता हूं दन तया ऐसा तो ग्रहण नहीं किया ब्रह्म को मेरे द्वारा उपदिष्ट तब तो उसे और विचार में प्रवृत्त किया जाएगा और यदि मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण करेगा तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान है करके प्रमाणित किया जाएगा इस अभिप्राय से आचार्य का यह द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र शासंक वचन है और इससे बताया गया कि ब्रह्म का यदि ज्ञेयतया स्वयं का या बोध है ब्रह्म और स्वयं में ज्ञात्री गेय भाव जानता है कोई त्रिपुटी युक्त ब्रह्म बोध है जिसका तो कहते हैं फिर वह ब्रह्म का ज्ञान अल्प ज्ञान है तो ब्रह्म का ब्रह्म के अल्प स्वरूप का ज्ञान है का अर्थ हुआ कि ब्रह्म के अनेक स्वरूप है, तो हाँ? है। उपाधि अनेक होने से ब्रह्म के अनेक रूप है सूर्य एक होने पर भी उपाधि घटाधि अनेक होने पर औपाधिक सूर्य के रूप भी अनेक हो जाते हैं स्वतः सूर्य एक है <coughs> ऐसे ब्रह्म भी कार्यक्रम संघातादि रूप उपाधि के कारण अनेक सा होता है वह औपाधिक जो जो भी रूप है ब्रह्म का वह दहर रूप है अनेकों उपाधि के दो मुख्य रूप से भेद होते हैं अध्यात्म उपाधि अधिदेव उपाधि अध्यात्म उपाधि वाला ब्रह्म का रूप है तम पदार्थ इसलिए कहा कि अस्य यद तव रूपम तो अध्यात्म कार्यक्रम संघात युक्त जो ब्रह्म का रूप है वह तत्वशी वाक्यांतर्गत तव पद का वाच्यार्थ है वह ब्रह्म का अल्प रूप है और अधिदेव उपाधि में स्थित जो रूप है वह भी ब्रह्म का अल्प रूप है इसलिए कहा असेशु यूप तद अल्पमे उपपूर्व के साथ लगा दहरम है ब्रह्म और वह तो आध्यात्म उपाधि वाला ज्ञाता और अतिदेव उपाधि वाला गेय ऐसा ज्ञात्री गेय भाव वहा बन सकता है और वह सुवेद हो सकता है घटा के तरह विश्... सुवेद का अर्थ है ईदन तया ज्ञात हो सकता है और ऐसा ही ब्रह्म विषय ज्ञान है तो वह अल्प ज्ञान है ब्रह्म के अल्प स्वरूप का ज्ञान है और ऐसा ज्ञान जिसको है उसे सम्यक ज्ञान के लिए अभी ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप विचारणीय है इसलिए कहा अथनु अथनुमांसम एवते तो ब्रह्म का जो सम्यक रूप है उसका बोध प्राप्त करने के लिए अभी ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे लिए विचार्य है विचार योग्य है श्रद्धालु शिष्य ने स्वीकार कर लिया और फिर ये कहते हैं एकांत में जा करके और ब्रह्म का निरूपाधिक स्वरूप अहंतया जान करके फिर अपनी अनुभूति को ब्रह्म के निरूपाधिक स्वरूप विषय जो अनुभूति है अहंतया उसे श्रुति तथा आचार्य के अनुभूति के साथ मिलाने के लिए आता है ओ आचार्य के पास और आचार्य को कहता है मन्य ने विदितम अब सु हटा दिया मन सुविदितम ऐसा नहीं कह रहा मन ने विदितम हे आचार्य देव मैं मानता हूं कि ब्रह्म सुविदित मुझे नहीं है और अविदित भी नहीं है विदित है अहंतया ज्ञात है उद्वितीय मंत्र में अपना अनुभव बताएगा इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखा जाए विधि तो नहीं जानता हूं हाँ ज्ञात है मुझे ब्रह्म आत्मतयाप आत्म से ब्रह्म को जानता हूं तो भाष्य को देखिए बावन नंबर पृष्ठ पर यदि मन से इत्यादि शासकम वचनम युक्तम एव आचार्य से यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल तक दोहर दोहरम अल्पम एवा इत्यादि की चर्चा अभी करनी है आचार्य कह रहे हैं शिष्य को यदि तुम ब्रह्म को सुवेद मानते हो यानी ईदनतया ज्ञात मानते हो अपने को ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म को अपना तया गे ऐसा मानते हो तब तो दहरम दहरम का अर्थ कर दिया अल्पम एव तो अल्पमेवापी नूनमें निश्चय ही तुम्हा, तु, तु, तुम्हारा जो गेयभूत ब्रह्म का रूप है वह अल्प है ब्रह्म के अल्प रूप को ही तुम जान रहे हो तो नूनम त्व व्यत्थ यानी जानी से ब्रह्मणो रूपम यहाँ ब्राह्मण ऐसा छपा है ब्राह्मणों रूपम ब्राह्म होना चाहिए दीर्घ की मात्रा नहीं पुराने पुस्तक में दीर्घ है ब्रह्मणो रूपम ऐसा है तो शिष्य ने आचार्य से जब ये सुना कि ईदन तया जो ब्रह्म का रूप जाना जा रहा है वह अल्प है तो शिष्य के मन में जो शंका आती है उसे भास्कर भगवान ने रखा किम अनेकानि ब्रह्मो रूपा महांति अर्भ काी चेन आह दहरम एव इत्यादि तो अनेका ब्रह्मणो रूपाणी क्या ब्रह्म के अनेक रूप है कुछ महान यानी बड़े रूप है कुछ अर्भक यानी अल्प रूप है टीका में अर्भकानी छ इस प्रतीक के बाद में उसका अर्थ करते हैं अर्भकानी का अल्पानी तो क्या ब्रह्मा के कुछ अल्प रूप कुछ महान रूप ऐसे अनेक रूप है क्या? अनेक रूप होने पर तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म के तुम दहर रूप को यानी अल्प रूप को ही जान रहे हो येन आह दहरम एव इत्यादि आचार्य शिष्य की इस शंका को ठीक शंका कर रहे हो ये कह करके स्वीकार करते हैं कि बाढ़ यानी उचितम एव तुम ठीक कह रहे हो अनेकानि ही नाम रूप उपाधि कृता ब्रह्मणों रूपाणि ते ब्रह्म के अनेक रूप हैं औपाधिक न स्वतः यानी न स्वतः ब्रह्मण अनेकानी रूपाणी ब्रह्म के स्वतः अनेक रूप नहीं है अनेक रूप है ब्रह्म के औपाधि उपाधि को लेकर के और स्वतः ब्रह्म कैसा है तो स्वतः ब्रह्म निरूप है रूप रहित है और उसके उपाधिकृत रूप हैं स्वतः ब्रह्म निरूप हैं इसे बताने वाला उपनिषद वाक्य बताते हैं कि स्वतस्तु अशब्दमस्पर्शम व्यय तथा रसम निमगंधवच इति शब्दी सह रूपाणि प्रतिषिध्य अने ब्रह्म स्वतः रूपाणि प्रतिषिध्यंते हाँ तो ये कहा गया कि ब्रह्म का स्वतः कोई रूप नहीं है अशब्दम ये कह रहा है कि ब्रह्म शब्द रहित है अस्पर्शम कह रहा है स्पर्श रहित है अरूपम कह रहा है रूप रहित है अव्यय शब्द बता रहा है वह निर्विकार है अरस शब्द बता रहा है रस रहता है और अगंध कर रहा गंध रही है। तो इस प्रकार इस श्रुति के द्वारा शब्द के साथ ब्रह्म के रूपों का भी निषेध किया जा रहा है नहीं वहाँ रस का अर्थ यहाँ जिस रस का निषेध किया जा रहा है, वो, सहर, वो, सहर, वो, है। नहीं। वो रस नहीं यहाँ रस मधुरादि जो रस है सड़ सर्बित उनका निषेध रसम शब्द से किया जा रहा है और रसो सह में रस शब्द से आनंद को बताया जा रहा है आनंद की मीमांसा में रसो सह यह श्रुति श्रुति वचन आया है ब्रह्मानंद वल्ली में इसलिए वहाँ रस का अर्थ है आनंद रसो सह में और यहाँ रस शब्द का अर्थ है ये सड़विध रस जो जल का गुण माना जाता है रस रस तन मात्रात्मक तो शब्दादि भी सह रूपाणि प्रतिषिध्य तो ब्रह्म स्वतः का अन्वय इधर करना स्वतु रूपाणी प्रतिषिध्यंते शब्दादि विशेषताओं के साथ रूपात्मक विशेष का भी निषेध निरूपा ब्रह्म में किया जाता है अब ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में न स्वतःमस्ती ब्रह्मण तदाक्षिपति ननु इति कहते हैं स्वतः ब्रह्मण रूपम इति उक्तम य तद आक्षिपति तत्के अनुरोध से य शब्द का अध्याय करना हाँ कि ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति यद ब्रह्म का कोई स्वतः ब्रह्म का कोई रूप नहीं है ऐसा जो कहा सिद्धांतियों ने इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कहते हैं निरुपाधिक ब्रह्म का भी रूप है इसलिए अरूपम इससे ब्रह्म के रूप का निषेध करना अयुक्त लगता है अनुचित लगता है ऐसा आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से कि ननु यद्रूप्यते येण यद्यकते तदे तर स्व्रह्मणोपन विशेषेण तो ये कहते हैं कि यद्रूप्यते तो जिस धर्म से जो रूपये ने अभिव्यक्तो अभिव्यक्त होता है अभिव्यज्य रूपये शब्द का अर्थ है यहां पर अभिव्यज्य अभिव्यज्यते का अर्थ है अभिव्यक्त होता है भाषता है तो ये नहीं वह धर्मे ना यानी जिस विशेष को लेकर के जो पदार्थ अभिव्यक्त हो रहा है भास रहा है तदेव तो जिस धर्म यानी विशेष को लेकर के जो पदार्थ अभिव्यक्त हो रहा है उस पदार्थ का उसी विशेष धर्म को माना जाता है स्वरूप तो निर, निरुपाधिक ब्रह्म भी तो किसी न किसी विशेष को लेकर के अभिव्यक्त होता है निर्विशेष कहा जा रहा निरुपाधिक ब्रह्म तो निरुपाधिक ब्रह्म भी उपाधि को लेकर के नहीं उपाधि को लेकर के तो अनेक रूप है करके बताया ही है वो तो अनेक रूप वाला और स्वतः सिद्धांती कह रहे हैं ब्रह्म का रूप नहीं है पूर्व पक्षी एक सामान्य पहले नियम बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का रूप को क्या माना जाता है कि जो पदार्थ जिस धर्म से यानी विशेषता से युक्त भास रहा है वह धर्म ही उसका स्वरूप माना जाता है वह विशेषता ही उसका स्वरूप माना जाता है कम्बुग्रीवादी विशेषता से युक्त घट भासता है तो वही मानी जाएगी उसकी विशेषता उसकी विशेषता मानी जाएगी ऐसे ही यहां पर ब्रह्म जिस विशेषता से युक्त अभिव्यक्त होगा स्वतः वह माना जाएगा उसका स्वरूप तो ब्रह्म निरूप हैं, रूप रहित हैं उसका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है यह निषेध अयुक्त है इस अभिप्राय से ये शंका की जा रही है कि ननु नु यन धर्मेण यानी जिस धर्म यानी विशेषता से युक्त यद यानी जो वस्तु रूपये यानी अभिव्यज्य है अभिव्यक्त होती है तदेव तस्वीर स्वरूपम तत्नि वो विशेष ही माना जाता है उस वस्तु का स्वरूप तो ये यानी इस नियम के आधार पर <coughs> ब्रह्मनोपि की ये न विशेषे नरूपणम तदेव तस् रूपम सियात तो ब्रह्म भी जिस विशेष से निरूपित होगा अभिव्यक्त होगा अनुभव में आएगा तो माना जाएगा तस् ब्रह्मण तदेव यानी वो विशेषी रूप है ब्रह्म का अतः यानी ब्रह्म का जिस विशेष से अभिव्यंजन हो रहा है अभिव्यक्ति हो रही है वही ब्रह्म का निरुपाधिक ब्रह्म का भी रूप हो गया ना इसलिए अतः उच्चेते यानी पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए हमारे द्वारा आक्षेप किया जाता है उच्चेत्य का अर्थ है कि स्वतः ब्रह्म का रूप नहीं होता यह निषेध कैसे कर रहे हो ऐसा आक्षेप हमारे द्वारा किया जाता है यही पाँच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कह रहे हैं अतः उच्चेत्य का अर्थ करते हुए कि कथम ब्रह्मणु रूपम नास्ती इति मैं आक्षिप्य आप कह रहे हो कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है स्वतः इस पर मैं मेरे द्वारा आक्षेप किया जा रहा है अब चैतन्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में आक्षेपकर्ता को सिद्धांति पूछ रहे हैं के नशेषण ब्रह्मणु निरूपणम इति आकांक्षायाम चैतन्य रूपेण चैतन्यमिति यदि आक्षेपकर्ता को जो ब्रह्म का स्वतः रूप नहीं मानते वे ये पूछें कि निरूपाधिक ब्रह्म किस विशेष से निरूपित हो रहा है अभिव्यक्त हो रहा है ऐसा यदि आक्षेपकर्ता के प्रति पूछा जाए क्षेप करता ब्रह्म जिस विशेष से स्वतः अभिव्यक्त होता है निरुपाधिक ब्रह्म जिस विशेष से अभिव्यक्त होता है वह विशेष बता रहा है, वही विशेष उसका रूप हो जाएगा तो चैतन्य पृथ्वी अन्यतम सेपरिणता वर्मो न भवति। तथा नाम धर्मो न भवति स्रोत्रादीना अंतकरण से धर्म नक ये बताया जा रहा है कि चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम कहते हैं ब्रह्म चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता हाँ। चैतन्य रूप से आक्षेपकर्ता ही आक्षेप करता इीति यहाँ तक वो आख, आगे भी सत्यम एवं इससे पहले तक आक्षेप करता ही है वो बता रहा है सत्यम एवं यहाँ से फिर जो स्वतः ब्रह्म का रूप नहीं मानते हैं वे बताएंगे या आक्षेपकर्ता ही कह रहा है आक्षेप का उत्तर नहीं आक्षेपकर्ता से जो ये प्रश्न हुआ कि ब्रह्म का कौन सा विशेष है जिस रूप से ब्रह्म का निरूपण होता है अभिव्यक्ति होती है ये जो प्रश्न हुआ आक्षेप करता के प्रति उसका उत्तर ये आक्षेपकर्ता दे रहे हैं आक्षेप करता ही उत्तर दे रहा है आक्षेपकर्ता के प्रति जो प्रश्न है उसका वो प्रश्न टीका में था तो ब्रह्मणों चैतन्यम रूपम ये आक्षेप करता कह रहा निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप मानना चाहिए निरुपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण होता है अभिव्यंजन होता है भान होता है इसलिए जिस रूप से जिस वस्तु का भान होगा वह उस वस्तु का रूप माना जाएगा तो चैतन्य रूप विशेषता से ब्रह्म का निरुपाधिक ब्रह्म का भान हो रहा इसलिए निरुपाधिक ब्रह्म का रूप माना जाए चैतन्य को तो तो निरुपाधिक ब्रह्म का रूप हुआ, तो स्वतः ब्रह्मणो रूपम नास्ति, ये जो आप निषेध कर रहे हो वह निषेध गलत है ये निषेध नहीं बनेगा ये आक्षेप करता कह कर रहे हैं कहते हैं चैतन्य ब्रह्म का रूप कैसे सिद्ध हो रहा है इसके लिए परिशेष न्याय बता रहे हैं पूर्व पक्षी आक्षेप करता कहते हैं चैतन्य चैतन्ये जो धर्म है इसको इसे आप भूतों का पृथ्वी आदि पांच भूतों में से किसी एक एक भूत का धर्म नहीं मान सकते चैतन्य यह धर्म केवल पृथ्वी का नहीं है जल का भी नहीं है अग्नि का नहीं तेज का नहीं वायु का नहीं हाँ तेज का नहीं वायु का नहीं और आकाश का नहीं तो पृथ्वी आदिना अन्यतम से चैतन्यम धर्मो न अस्ति न नवती तो पृथ्वी आदि पांच भूतों में से किसी भी भूत का धर्म चैतन्य को नहीं माना जा सकता पृथ्वी आदि के तो धर्म है गंधादि वे पृथ्वी आदि भूतों के अन्यतम भूतों के धर्म है <coughs> तो कहा एक एक का धर्म नहीं है चैतन्य तो माना जाए फिर सम्मिलित सभी भूतों का ऐसा यदि आक्षेपकर्ता को कहेंगे आ, तो कर, आक्षेपकर्ता कह रहे हैं कि सर्वेशा विपरिणता वा धर्मो चैतन्यम तो सर्वेशाम वी याने आ, श, न बोति तो सर्वेशा भूताना विपरिणता यानी कार्यक्रम शरीर रूपेण विपरिणता ये जो शरीर है स्थूल शरीर इ, इस स्थूल शरीर के रूप में परिणत हुए पांचों जो भूत हैं शरीराकार रूप से परिणत हुए पांचों भूतों का भी धर्म ये नहीं है चैतन्य तो कहा फिर स्थूल शरीर का धर्म नहीं है तो सूक्ष्म शरीर अंत जो स्त्रोत्रादि बाह्य इंद्रियां हैं, उनका चैतन्य धर्म मान लो अथवा अंतकरण का मान लो तो कहते हैं चैतन्य धर्म इनका भी नहीं बन सकता कि तथा स्रोत्रादी नाम अंतकरण से न नवती चैतन्यम को इधर ले लेना चैतन्यम धर्मो नवती स्रोत्रादि का भी और अंतकरण का भी चैतन्य धर्म नहीं हो सकता न भवती इति के पास में पूर्ण विराम तो नहीं है ना नए पुस्तक में नए पुस्तक में तो यहां न हो तो चलेगा न भवती इति ब्रह्मणो रूपम हाँ। तो रूपम इति वहां तो ठीक है न भवती इति ब्रह्मणो रूपम इति तो न भवति इति के पास में पूर्ण विरा की आवश्यकता नहीं है वो पूरा वाक्य वहां पूरा हो रहा वहां तो ठीक तो तो तो तो तो तो है ब्रह्म रूपये चैतन्य न वो आगे दूसरा वाक्य है और बीच में नहीं है कहीं अच्छा हाँ तो न भगवती के पास नहीं होना चाहिए तो स्रोत्रादि जो बाह्य इंद्रिया है और अंतकरण जो मन है इनका भी धर्म चैतन्य नहीं होगा तो जिन में संभव था उनमें तो निषेध किया गया चैतन्य का बाह्य स्थूल शरीर में भी भूतादि में भी और इंद्रियों में भी अंतकरण में भी लेकिन चैतन्य और दूसरे किसी में रह नहीं सकता और चैतन्य है तो फिर किसका होगा तो बचा एक अभौतिक ब्रह्म ही तो इति यानी इस कारण से इति परिशेष न्याय को बता रहा तो ब्रह्मणो रूपम चैतन्यम रूपम तो जब पांचो भूतों में से किसी का नहीं हुआ शरीर रूप से परिणत हुए सम्मिलित पांचो भूतों का भी नहीं हुआ इंद्रियों का भी और अंतकरण का भी धर्म नहीं हुआ चैतन्य और लेकिन चैतन्य है तो वह फिर इन सब से भूतों से तथा भूतों के विकार रूप कार्यक्रम संज्ञा से विलक्षण जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म का यह चैतन्य धर्म होगा रूप होगा इसलिए चैतन्य रूप से ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा वह वही आगे कहते हैं कि ब्रह्म रूप्यते चैतन्य न रूप्यते यानि अभिव्यज्यते तो ब्रह्म चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है तो सभी बताया। हाँ हम्म तो तो लेकिन वहां पर कहा लौकिक सत्यादि को लेकर के वे ब्रह्म को लक्षित करते हैं सीधा सीधा ये नहीं और अभी बताया जाएगा सिद्धांत के द्वारा कि ये भी ब्रह्म में चैतन्य रूपता शब्द से बताई जा रही है तो वो भी उपाधि द्वारा ही बताई जा रही है स्वतः वो ब्रह्म शब्द का अविशय है शब्द से बताएंगे तो अभी तो पूर्व पक्षी ये आक्षेप करता ही अपने आ, आ, मत को अनुकूल करने वाली मत के अनुकूल श्रुतियों को भी बता रहे तथा चम इत्यादि से इससे पहले थोड़ा इतने भाष्य का टीका में व्याख्यान है वो देखिए कि भूताना समस्ता नाम, व्यस्ता नाम, वा देहाकार परिणता चैतन्य धर्मो न भवती तो पृथ्वी आदि समस्त भूतों का या व्यस्त भूतों का या शरीर रूप से परिणत हुए भूतों का धर्म चैतन्य नहीं है चैतन्यम धर्मो न भवती इति क्यों नहीं हो सकता तो इसमें हेतु बताते हैं बहि अनुपल्भा बहिर्नुपलंभा टीका तो। तो। में तो चैतन्य धर्म इन भूतादि का नहीं हो सकता उनके परिणाम रूप देहादि का भी नहीं हो सकता इसमें हेतु बताया जा रहा है कि बहि अनुपलम्भात बही, बही उपलम्ब उसे कहा जाता है बहिर उपलम्ब जो इन्द्रिय ग्राह्य है जैसे पृथ्वी आदि के रूप यानि धर्म गंधादि घृणादि बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य हैं इसलिए उन्हें बही उपलब्धमान कहा जाता है बाहर उपलब्ध होने वाले जो जो बाह्य वस्तु हैं वह इंद्रिय ग्राह्य हैं तो यदि ये, ये भूत या भूताकार क्या देहाकार परिणत भूतों का धर्म होते हैं। तो जैसे देह के धर्म भूतों के धर्म रूपादि चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य हैं ऐसे चैतन्य भी इंद्रिय ग्राह्य होता रूपादि के तरह लेकिन चैतन्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वही रन का अर्थ है इंद्रिय अग्राह्यत्वात टीकाकार कहते हैं ये टिप्पणीकार दो नंबर में न भवती इतुमाह बहिरीतिपादिवत इंद्रिय अग्राह्यवाद और एक हेतु बताते हैं चैतन्य को भूतों का या भौतिक देह का धर्म नहीं माना जा सकता इसके लिए एक हेतु बताया चैतन्य का अतीन्द्रिय होना एक दूसरा हेतु बताते हैं तत्साधक भाव प्रसंगाच्य चैतन्य को भूतों का या भूतों के परिणाम देह का धर्म इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि यदि चैतन्य भूत या देह का धर्म होगा तो फिर चैतन्य से प्रकाशित नहीं होंगे भूत और देह चैतन्य से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे चैतन्य के भाष्य नहीं होंगे चैतन्य उनका अवभाषक नहीं हो पाएगा जैसे भूतादि के धर्म रूपादि होने से रूपादि से अनोभाष्य हैं भूतादि भूत और भूतों का परिणाम देह रूपादि से अनवभाष्य क्यों है कि रूपादि इनके धर्म है भूतों के तथा भौतिक देह के धर्म रूपादि होने के कारण ये भूत तथा भौतिक शरीर रूपादि से अभाष्यमान है अप्रकाश्य है ऐसे ही चैतन्य भी रूपादि के तरह यदि भूतों का धर्म होगा या भौतिक पदार्थ का धर्म होगा तो फिर ये भूत तथा भौतिक पदार्थ चैतन्य से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे चैतन्य के प्रकाश इनको नहीं कहा जाएगा इनमें चैतन्य से अप्रकाश मानता की आपत्ति आएगी तत्साधक भाव प्रसंगात का अर्थ फिर भूत प्रकाशकत्व धर्म चैतन्य में नहीं रह पाएगा तत्साधक भाव प्रसंगात का अर्थ करते हैं टिप्पणीकार की तत्प्रकाशकत्व भाव प्रसंगा ऐसा चैतन्य भूतों का प्रकाशक नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार इन दो हेतुओं से चैतन्य में इंद्रिय ग्राह्यत्व तो न होने से तथा चैतन्य भूतादि का प्रकाशक होने से चैतन्य को भूतादि का धर्म नहीं माना जा सकता ये कहा गया अब कहते हैं ठीक है भूत या स्थूल शरीर का धर्म नहीं है चैतन्य इंद्रियों का या मन का धर्म मान लो चैतन्य को ऐसा यदि आक्षेपकर्ता को कोई आग्रह करता है तो उनमें उनका धर्म भी नहीं होगा चैतन्य इसे कहते हैं आक्षेप करने वाले कि तथा स्रोत्रादिना भौतिकत्व अविशेषात चैतन्यम धर्मो न इति नीशेषा स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम तो तथा यानि जैसे भूतों का धर्म चैतन्य नहीं हुआ ऐसे स्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया और आदि शब्द से अंतकरण को भी लेना तो अंतकरण का भी धर्म चैतन्य नहीं होगा क्यों तो कहते हैं जैसे स्थूल शरीर में भौतिकत्व है ऐसे स्रोत्रादि इंद्रिया तथा अंतकरण में भी भौतिकत्व समान है ये भी अपचीकृत पंच महाभूतों के ही परिणाम है इसलिए भौतिक है तो स्थूल स्थूल शरीर भौतिक होने से उन उसका धर्म चैतन्य जैसा नहीं हुआ ऐसे सूक्ष्म शरीर भी भौतिक होने से सूक्ष्म शरीर का धर्म भी चैतन्य नहीं होगा तो स्त्रोत्रादीना भौतिकत्व अविशेषा चैतन्यम धर्मो न नवती तो इति यानी इस कारण से यही तो चैतन्य आश्रयत्व रूपेण दिखाए जा सकते ऐसे पदार्थ थे इनमें तो चैतन्य आश्रयत्व का निषेध हुआ तो फिर चैतन्य रहेगा किस में तो कहते इति कहतेषा स्वतंत्र चैतन्य ब्रह्मणो रूपम तो स्वतंत्र चैतन्य मैंने उपाधि अनधीन जो चैतन्य है उपाधि के अधीन नहीं है जो चैतन्य जो उपाधि के आश्रित नहीं है चैतन्य वो है स्वतंत्र चैतन्य उपाधि यही भूत तथा भौतिक कार्यक्रम संगत है और इनके अधीन तो इनके आश्रित तो चैतन्य नहीं है इनके अनाश्रित चैतन्य वो ब्रह्म का रूप होगा परिशेष न्याय से ये ब्रह्म रूप्य ते चैतन्य यहाँ तक के भाष्य की व्याख्या टीकाकार ने की अब तथा चोक्तम इत्यादि का अवतरण है टीका में तत्र श्रुति सम्मतिम आह तथा इति अने ब्रह्म का चैतन्य धर्म होगा भूत या भूतों के परिणाम का धर्म नहीं होगा इस अर्थ में श्रुति की सम्मति बताते हैं तथा चोत विज्ञान आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानमन ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्मणुप निर्दिष्ट श्रुतिषु तो ये जो श्रुति वचन हैं विज्ञान शब्द विज्ञान घन शब्द ज्ञान शब्द से चैतन्य को ब्रह्म का रूप बता रहे हैं तो इन श्रुतियों से ब्रह्म का चैतन्य रूप निर्दिष्ट है यहाँ तक के आक्षेप करता है। इसलिए स्वतः ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है ये कहना आपका कैसे संभव है ये आक्षेप करता ने कहा सत्यम एवं इत्यादि से सिद्धांत है इसे कहते हैं तो सत्यम एवं। तथा पी तद देह इंद्रिय एव। शब्देर सत्यकरण देहइपाधि विज्ञादी शैनश्यते तदनुकारि देहादिवृद्धिसकोच छेदादिषु नाशेषुच न स्वतः तो स्वृत्ते सत्यम एवं। तो स, ये सत्य मैंने ठीक ही कह रहा हो जो आप कह रहे हो एवं यानी निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य धर्म है रूप है ये एवं शब्द से लेना निरूपाधिक ब्रह्म चैतन्य रूप है ये जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो सत्य में एवं का अर्थ है तथापि शब्द के अनुरोध से यद्यपि का अध्याय करना यद्यपि जो आप कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो लेकिन तथापि हाँ। तो तथापि का प्रयोग करके कहा जा रहा है ये जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम इत्यादि शब्द से जो ब्रह्म के चैतन्य रूपता का निरूपण किया जा रहा है वह उपाधि द्वारा ही किया जा रहा है एक रहे कि तथापि तथा तत्करण देह इंद्रिय उपाधि उपाधिद्वारण ये विज्ञादी शैनश्यते तत् चैतन्य ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप चैतन्य हैं इसे विज्ञान विज्ञानघन ज्ञान इत्यादि शब्द बता रहे हैं इन शब्दों के द्वारा निरूपण हो रहा है लेकिन अंतकरण देह इंद्रियादि उपाधि द्वारा ही बताया जा रहा है कि ब्रह्म चैतन्य रूप है कैसे तो इसे स्पष्ट करते हुए टीका में टीकाकार कहते हैं थोड़ी टीका देखिए कि सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्मरूपम पारमार्थिक का अर्थ ब्रह्म का रूप चैतन्य है ये ठीक कह रहे हो पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम ये ठीक कह रहे हो तो तो भी गम्यम है। तो ब्रह्मरूपं गम्यम ये ठीक कह रहे हो। तथा भी तो भी कहते हैं यदि ब्रह्मणुप कथम नस्ती तदुपाधिद्वारण ब्रह्मण शब्द निरूपण निर्देशन न स्वतः इति अभिप्रेत्य तो कहते हैं ब्रह्म का रूप नहीं होता यदि आप कहते हो कि पारमार्थिक निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप है तो फिर आपने ब्रह्मणो रूपम नास्ति ऐसा निषेध कैसे किया ऐसा यदि कहो तो कहते हैं तद उपाधि द्वारा एवं ब्रह्मण शब्द नूपण निर्देशन न स्वतः इति तो ब्रह्म के निरूपाधिक ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है ऐसा जो निषेध किया जा रहा है वह निषेध इस अभिप्राय से है कि द्वारेण उपाधिवारण तत् चैतन्य ब्रह्मण शब्द निर्देशन निरूपण का अर्थ कर दिया निर्देशनम् तो शब्द से जब ब्रह्म का निर्देश करते हैं तो उपाधि द्वारा ही होता है निरूपण न स्वतः इति अभिप्रेत्य इस अभिप्राय से अंतक अभिव्यक्तिम ही अभिव्यक्तिपल यधि अभिव्यक्ति इति चैतन्य अर्थ हुआ कि ब्रह्म का शब्द से निरुपाधिक ब्रह्म का निर्देश नहीं होता शब्द से जब निरूपण होगा तो उपाधि द्वारा ही होगा तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां भी ब्रह्म के निरूपाधिक स्वरूप को बता रही है तो उपाधि द्वारा ही बताएगी कैसे बताएगी तो कहते हैं इस प्रकार कि अंतकरणादि अभिव्यक्तिम उपलभ्य ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म तो अंतकरणाधि रूप जो उपाधि है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है भान हो रहा है अभिव्यक्ति कहते भान को तो अंतकरणाधि भास रहे हैं वे स्वतः भौतिक होने से जड़ हैं, तो जड़ होते हुए भी भास रहे हैं तो कहते हैं कि भासमान अंतकरणादि उपाधि की अभिव्यक्ति का निमित्तभूत जो चैतन्य है उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम यत् चैतन्यम तद ब्रह्म वो ब्रह्म है ऐसे उपाधि के प्रकाशक के रूप में ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है चैतन्य रूप ब्रह्म का यदि ब्रह्म का अवभास्य अंत रूप उपाधि उत्पदार्थ न हो तो शब्द फिर केवल चैतन्य में निरुपाधिक चैतन्य में तो श्रुति तो अत्र वेदा अवेदा भवंती करके कहती है ना शब्द शब्द भी फिर शब्द नहीं रहता और यदि वेद उसे बता रहा है ज्ञान रूप तो मानना पड़ेगा वो उपाधि को माध्यम बना करके शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से उस निरुपाधि का निरूपण कर रहा है विज्ञान आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि में शब्द जो स्वतः भौतिक होने से जड़ अंतकरणादि भास रहे हैं वे जिस चैतन्य के द्वारा भास रहे हैं वह चैतन्य ब्रह्म है। ऐसा उपाधि के माध्यम से विज्ञानादि शब्द निरुपाधिक ब्रह्म को चैतन्य रूप बता रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है स्वतः ब्रह्मणु रूपम नास्तिक करके ये वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का शब्द के द्वारा जब निरूपण होगा तो उपाधि के माध्यम से ही होता है इस अभिप्राय से हमने कहा कि स्वतः ब्रह्मणु रूपम नास्तिक शब्द से ब्रह्म का निरूपण नहीं होता निर्विशेष ब्रह्म का वहां सारी उपाधियों को छोड़ेंगे तो शब्द भी चला जाता है सुसुप्ती में एक उपाधि कारण उपाधि रहती है तो वहां पर भी शब्द नहीं रहता वो कारण उपाधि भी जहा नहीं है वहां मात्र जो आ, एक अद्वैत ब्रह्म ही है वहां फिर शब्द भी नहीं है उसका निरूपण भी नहीं है ये इसलिए तो अध्यात्म भाषा में भाषकर भगवान ने अविद्यावध पुरुष के लिए ही मोक्ष शास्त्र भी बताया प्रमाण है करके वो अज्ञानी को ही बताया जा रहा है ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को जो जान रहा है मैं के रूप में उसे नहीं बताया और बता रही है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां कि वह स्वतः चैतन्य स्वरूप है ऐसा वो जिसको अभिज्ञान नहीं है वो उपाधि में है और उसे अतीन्द्रिय अंतकरण का भी अंतकरण वृत्तियों का भी भान हो रहा है वह जो भान है अंतकरण का एक संकल्प भी अज्ञात नहीं रहता भाषित होता है वह जिस चैतन्य से भाषित होता है वह निरुपाधिक ब्रह्म है वो भाषित इस प्रकार उपाधि चित्तवृत्तियां प्रतिबोध विधि तम तम आए गए हारी हाँ। चित्तवृत्तियां अज्ञात नहीं है भाषित हो रही है उन सारी चित्तवृत्तियों का अवभाषक जो है वह ब्रह्म है हाँ। जिसके रहने से ये अवभास हो रहा है वह ब्रह्म है इस स्रोत शिव इत्यादि से भी कहा था पहले इस प्रकार ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म भी उपाधि को माध्यम बना करके ही निरुपाधिक ब्रह्म को बता रहे हैं और उस अभिप्राय से हमने कहा स्वतो ब्रह्म रूपम नास्ति यद् उपाधि इति निर्देश यदुपधिअिव्यक्तिमित चैतन्य तब्रह्म निर्देश्य सत्यम एवं तथा तदंतक्रिया इंद्री यहां पूर्ण विराम होना चाहिए है आ नहीं निर्दे, निर्देश निर्देश्य पूर्ण विराम होना चाहिए आगे फिर तद अनुकारित्वात इत्यादि इसी में हेतु बताया जा रहा है उसका अलग अवतरण है तो तद अनुकारित्वात के अवतरण को देखिए ननु उपाधि अच्छा ननु उपाधि हाँ उपाधि हाँ, उपितम है हाँ मैं तो घड़ी की तरफ देख रहा था हाँ इसको कल देखते हैं इसलिए कि पाँच हो गया पाँच से हो गया अच्छा हाँ कल अन, अनध्याय रहेगा प्रतिपदा हैं पर शो होगा